रागों राग के, के रंग रागमाला गीत के संग शृंखला रागों के रंग रागमाला गीत के संग की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है कुबूल करें संज्ञा का नमस्कार इस कड़ी में आज हम जो रागमाला गीत प्रस्तुत कर रहे हैं उसे हमने 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान से लिया है। भारतीय फिल्मों में शामिल रागमाला गीतों की सूची में ये उच्च स्तर का गीत है, जिसमें क्रमशः रामकली, तोड़ी, शुद्ध सारंग, भीमपलाशी, यमनकल्याण, मालकोस और भैरवी रागों के इंद्रधनुषी रंगों का समावेश है। वास्तव में फिल्म का ये रागमाला गीत इन रागों की पारंप गीत में रागों का क्रम प्रहर के क्रमानुसार है। भारतीय संगीत की परंपरा में जब किसी एक गीत में कई रागों का क्रमशय प्रयोग हो और सभी राग अपने स्वतंत्र अस्तित्व में उपस्थित हों, तो उस रचना को रागमाला कहा जाता है। रागमाला की परंपरा के विषय में संगीत के ग्रंथों में कोई विवरण नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होत राग परिवर्तन के चमत्कार से प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते रहे होंगे। आज भी संगीत सभा में इस प्रकार के प्रयोग शोधकों को मुक्त अवश्य करते हैं। फिल्म संगीत के क्षेत्र में भी राग माला गीतों के कई आकर्षक प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही कुछ चुने हुए राग गीत हम आपको रागों के रंग राग मा� का रागमाला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान से लिया गया है। सुप्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली ने 1981 में 19वीं शताब्दी के अवध की संस्कृति पर एक पुरस्कृत और प्रशंसित फिल्म उमराव जान का निर्माण किया था। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में अवध के नवाब के संरक्षण में शास्त्रीय संगीत और विकासशील अवस्था में था फिल्म उमराव जान इसी काल की मशहूर गायिका नृत्यांगना और शायरा उमराव जान पर केंद्रित थे जिस रागमाला गीत का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो बालिका उमराव की संगीत शिक्षा के प्रसंग से जुड़ा हुआ है उस्ताद यानी भारत भूषण 10 11 वर्ष की आयु की उमराव को गंडा बांधकर सूर्योदय के राग से संगीत शिक्षा आरंभ करते हैं। चढ़ते प्रहर के क्रम में राग बदलते रहते हैं और उम्राव की आयु भी विकसित होती जाती है। गीत के अंतिम राग भैरवी के दौरान बालिका उम्राव, वयस्क उम्राव जान यानी कि रेखा संगीत नृत्य में प्रवीण हो जाती है। Filmin sängit shikshaan kellye suprasid gayak Gulaam Mustafa Khan Tata tataa shishyau Shahida Khan auruna runa ne parsh gayan kia hai film फिल्म मनोरंजन के इस रागमाला गीत का आरंभ प्रातः काल के राग रामकली की एक बंदिश प्रथम धर ध्यान दिनेश होता है प्रथम प्रहर के बाद उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान अपने शिष्यों को द्वितीय प्रहर के राग तोड़ी अब मुरी नया पार करो तुम सिखाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रहर के राग शुद्ध सारंग की बंदिश का स्थाई सगुण विचारों बमिना का गयन सिखाते हैं। इन शिष्यों को गायन के साथ साथ नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चौथे प्रहर के राग भीम पलासी में निबद्ध एक होली रचना बिरज में धूम मचायो का ना राग माला गीत की अगली प्रस्तुति है। पांचवें प्रहर के राग यमन कल्याण में पगी रचना दर्शन दो शंकर महादेव की प्रस्तुति के दौरान उमराव बालिका से वयस्क हो जाती है इस रचना के दौरान नायिका रेखा को नृत्य अभ्यास करते भी दिखाया गया है राग मालकौस मध्यरात्रि का राग है जिसमें निबंध रचना पकरत बैया मोरी बनवारी इस गीत की अगली राग प्रस्तुति है अंत में राग भैरवी की एक बंदिश बांसुरी बज रही धुन मधुर से इस रागमाला गीत को विराम दिया गया है अब आप सप्त रागों से युक्त इस रागमाला गीत का पूरा आनंद लीजिए और मुझे इस अंक को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए नमस्कार Amen. आप्र ने दा बुकते रागों के रंग रागमाला गीत के संग